सब मेरे पीछे दोहराइए ओम नमो भगवते वासुदेवाया नमो भगवते वासुदेवाया ओम ज्ञानतिमीराध ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर येना तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभीष्ट स्थात भूतले स्वयं रूप कदा मह्यमें ददा स्वदाक वंदेहगुरोकमल श्रीगुरोन्वैष्णवां च्री सागर जाता सहगना रघुनाथन्त तम सजीव साइता सवधूत पिजनसिम कृष्ण चैतन्यम श्रीराधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखाता हे कृष्णा कुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका का राधाका तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरिप्रिय वाशा कलपतरूभ कृपा सिंधु पतिता पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअद्व गदाधर श्रीवासदी अरे अरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे रा हरे कृष्ण आवाज़ सुनाई दे रही मेरे ना घर आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण की एक विशेष लीला के बारे में जैसे कि हम सब परिचित हैं हम सब जानते हैं कृष्ण परम भगवान कृष्ण के बारे में तो कृष्ण का जो वर्णन है वो हमें श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है जहाँ से हम भगवान का ये जो ज्ञान है क्रिश्ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम हरे हरे तो आने वालों के लिए स्पेस छोड़ सकते हैं तो हमारे पास 40 मिनट हैं कितने मिनट हैं 40 मिनट तो हम प्रयास करेंगे सुनने का और कृष्ण का गुणगान करने का तो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाले देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमार अज्ञा गुरु हैया तार यही देश तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है ऐसे कृष्णा जब 500 साल पहले प्रकट होते हैं यहाँ नवदीप मायापुर में तो सारे जगत को एक संदेश देते हैं और विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस भारत भूमि में जन्म लिया है आज आचार्यगण कहते हैं कि पूरे विश्व की दुर्दशा क्यों है इसके लिए भारतीय जिम्मेदार हैं कैसे जिम्मेदार हैं क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान रूपी अमूल्य निधि हैं और वो लोग अज्ञान के अंधकार में जीवन जी रहे हैं भारत भा का मतलब है प्रकाश रथ मींस जिसमें लगना तो वास्तव में भारत ये आध्यात्मिक प्रकाश का स्थान है और जिनके पास भी भारत भूमि से तेहा मनुष्य जन्मजान इस भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है उसके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है अभी इस जगत में हमारा जन्म होता है तो हम बचपन से अंत तक कई जिम्मेदारियां निभाते हैं और कई जिम्मेदारियों से गुजरते हैं गुजरते है कि नहीं जब हम बच्चे होते हैं तो खेल की जिम्मेदारी है स्कूल की जिम्मेदारी है कॉलेज की है डिग्री लेने की है फिर ऑफिस की है फिर परिवार की जिम्मेदारी है फिर बिजनेस की जिम्मेदारी है कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं लेकिन उससे भी ग्रेटर क्या है कि ये जानना हाँ कि मुने मुझे ये बहुत रेयर मनुष्य जीवन मिला है और इसका सही में वास्तविक इस्तेमाल किस इस चीज़ के लिए है ये क्या चीज़ मुझे दे सकता है अभी हम बचपन से अंत तक ढूंढ रहे हैं खोज कर रहे हैं किस चीज़ की खोज कर रहे हैं सुख आनंद एन्जॉयमेंट, शांति लेकिन हर जितने भी हमारे प्रयास हैं वो विफल हैं तो लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया है वो व्यक्ति के पास ये आध्यात्मिक ज्ञान की निधि है भंडार है और ये आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ है इन दो ग्रंथों में विशेष रूप से है हाँ कृष्ण उपदेश कृष्ण के उपदेश क्या है भगवत गीता और दूसरा है श्रीमद् भागवतम। भागवतम तो क्या क्या है? भगवत गीता है के और भागवतम क्या है? कृष्णा कृष्णा, के के इंस्ट्रक्शन और बारे में तो ये दोनों चीजों को समझना हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है अभी हम अपने जीवन में कई प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते अरे वो जो भी भौतिक ज्ञान है इस शरीर के साथ खत्म होने वाला है है कि नहीं तो हमें जो आध्यात्मिक ज्ञान है जो हर क्षण हमारे काम आता है व्यवहार में भी आता है और सब प्रकार से हम देख सकते हैं तो भगवान ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रदान करते हैं ग्रंथ का मतलब क्या है जिस जो ग्रंथी है ग्रंथी मीन्स नॉट गांट जो ये नॉट को खोलने में समर्थ है उसे क्या कहते हैं ग्रंथ कहते हैं और हम सब किसी नॉट में बंधे हुए हैं कई प्रकार के नॉट्स बांधते जा रहे बांधते जा रहे हैं अंतिम समय तक और फिर हमारे बहुत हमें बहुत अस्वस्थता महसूस होती है लाइफ में और लगता है कि नहीं कुछ और चीज़ चाहिए मेरे जीवन में कुछ और चीज़ की खोज में हम लगे रहते हैं तो इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये उपदेश प्रदान करते हैं और वो हमें बताते हैं कि इन मेरा ये जो संदेश है उसको समझना कितना आवश्यक है और वास्तव में भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम का जो संदेश है उसका एक ही सार है सार क्या है भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान करी तेज माम एकम शरणम रज हे अर्जुन सारे भौतिक धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो लेकिन वो करना बहुत टफ है कठिन है कृष्ण बहुत डिमांडिंग है कृष्ण बहुत डिमांडिंग पर्सनालिटी है कोई बहुत डिमांड करता है वर्चस्व दिखाता है आपको अच्छा लगता है नहीं लेकिन वही व्यक्ति जब प्रेम की भाषा से बोलता है तो आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो है कि नहीं तो वही कृष्ण हर क्षमा वो डिमांड कर रहे हैं मेरी शरण ग्रहण करो मेरी पूजा करो लेकिन वही कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और वो क्या करते हैं आपनी आचरी भक्ति सिखाइ सबारे वो बोलते नहीं हैं दो चीज़ें हैं एक बोध बोलना लेकिन आचरण में कुछ भी नहीं लाना कुछ लोग होते हैं ना वो बोलते बहुत हैं आध्यात्मिक की चर्चा करेंगे भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करेंगे लेकिन भगवान की सेवा की बात आएगी भगवान की भक्ति की बात आएगी जीवन में कुछ पालन नहीं करेंगे तो ऐसे लोग निरर्थक हैं तो क्या है चैतन्य महाप्रभु क्या है आपने आचर भक्ति सिखाएं सबारे एक तो खुद आचरण कर रहे हैं और साथ साथ दूसरों को सिखा रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु का कार्यकलाप है एक्टिविटी है तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ये दो संदेशों को हमें प्रदान करते हैं भगवत गीता और श्रीमद भागवतम और भागवतम में क्या है कृष्ण की लीलाएँ हाँ कृष्णा जो भगवद गीता में सूत्र है उनका विस्तार भागवतम में है भगवदगीता में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यजन माम एकम शरणम रजन सारे धर्मों का त्याग करो और मेरी शरण ग्रहण करो तो उसके उदाहरण कहाँ मिलेंगे आपको भागवतम में अरे सही में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने परम भगवान की शरण ग्रहण कर ली परम भगवान को अपना सर्वस्व प्रदान किया और कृष्ण से ही अपनी रक्षा की कामना की ऐसे हजारों उदाहरण कहा मिलते हैं हमें श्रीमद् भागवतम में मिलते हैं इसलिए श्रीमद् भागवतम सारे शास्त्रों का निचोड़ है सारे शास्त्रों का सार है अठारह पुराण है वेद है उपनिषद है ब्रह्म सूत्र है रामायण है महाभारत है उसके अलावा इतने सारे स्क्रिप्शन है इनको पढ़ने का कलयुग के लोगों के पास कहाँ टाइम है हाँ उनको थोड़ा सा कुछ पढ़ना उनके लिए मुश्किल होता है तो कलियुगा के लोग लो, उनके पास मंद बुद्धि है एक तो स्मरण नहीं रहता बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है तो कैसे इसको समझ सकते हैं उसके लिए हाँ व्यासदेव जो भगवान कृष्ण के शक्त्याविश अवतार हैं वो ये प्रदान करते हैं सारे ग्रंथों का सार निचो हाँ हाँ जैसे हम देखते हैं ना कोई व्यक्ति बहुत बोलता है आप कहेंगे गई नि बताओ था। जिस कुछ शब्दों में आप बताओ तो उसी प्रकार से व्यास देव ने सारे शास्त्रों का सार प्रदान किया और वो श्रीमद भागवतम है और ऐसे श्रीमद् भागवतम में उन्होंने कृष्ण की जो लीलाएँ हैं भगवान का जो वर्णन है वो करते हैं विशेष रूप से दशम स्कन में और इस श्रीमद भागवतम को सुनने के लिए कौन था किसने सुना था श्रीमद भागवतम परीक्षित महाराज अभी जनरली लोग कहते हैं कि हमें क्या आवश्यकता है व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है मेरे पास अच्छा घर आ गया अच्छी पत्नी आ गई मकान आ गया मेरा नाम सब जगह फैल रहा है तो मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसके क्वालिफाइड व्यक्ति कौन है भागवतम को किसने सुना राजा परीक्षित और भगवदगीता को किसने सुना अर्जुन किंग पूरे भारत वर्ष किंग हम तो छोटे मोटे राजा हो सकते हैं अपने घर के राजा अपने एरिया के राजा फरीदाबाद के राजा लेकिन यहाँ कहाँ के राजा थे पूरे भारतवर्ष के वर्ल्ड के किंग्स हैं परीक्षित अर्जुन और उन्होंने जाना कि एक्चुअली लाइफ में ये बहुत वैल्यूएबल है महत्वपूर्ण है मूल्यवान है तो ऐसे परीक्षित महाराज को तो शाप मिला था हाँ साप मिला कि आपके सातवें दिन में मृत्यु होगी और वो भी एक उड़ने वाले जिसको पंख हैं ऐसे तक्षक सांप के द्वारा और सातवें दिन कितना भयावह है मैं अभी मुंबई में था लास्ट वीक वहाँ एक माताजी थी काफ़ी साल से वो सेवा करती हैं तो उस दिन उनको बहुत बुखार आया काफ़ी दिनों से बुखार आ रहा था तो माता ऐसे सेवा करती जा रही थी तो उस दिन डॉक्टर के पास गई डॉक्टर ने कहा जूहू टेम्पल में डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कैंसर हो गया है और तुम्हारे पास आठ घंटे हैं कितने घंटे है? हैं आठ घंटे हैं सबने सुना हमने तो अब सोचो परीक्षित महाराज के पास सात दिन थे वो माताजी के पास आठ घंटे बचे थे उसने क्या सोचा होगा आ? उसकी जगह हम अपने आप को डाले उसकी जगह हम सोच रहे थे तो हम क्या करेंगे तो बात अभी बहुत पक्की थी भगवान नाम भक्ति में काफी सालों से उसने कहा बस अभी आठ ही घंटे बचे हैं मुझे अभी वृंदावन जाना है इस शरीर को कहा त्यागना है वृंदावन किसी हॉस्पिटल आदि में नहीं भक्तों के बीच में जहां नाम संकीर्तन हो रहा हो जहां तुलसी नजदीक हो श्रीमद् भागवतम हो गंगा हो हाँ भगवान के विग्रहों को पिक्चर आदि को देखकर मैं अपने इस नश्वर शरीर को त्यागना चाहती हूँ कृष्ण सुनाते हुए उनको लाया जैसे ट्रेन मथुरा में एंट्री की उसी क्षण उसने कृष्ण का नाम लेते हुए अपने शरीर को त्याग दिया तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज के पास भी थोड़ा समय बचा था उन्होंने वो भयभीत नहीं हुए उन्होंने कहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ मैं वो गए सब राजपाट को त्याग कर गंगा के किनारे और वहाँ मुनियों को उन्होंने रिक्वेस्ट की उन्होंने कहा गायतः विष्णु गाथा आप लोग कृष्ण का गुणगान करो कृष्ण के बारे में बोलो मैं उनको सुनना चाहता हूँ और वास्तव में इस जगत में इस कष्टमय स्थिति से मुक्त होने की एक ही मेडिसिन है एक ही दवाई है और वो दवाई क्या है कृष्ण कथा हम भव औषधि स्रोत्र मनोभि राम की भव मतलब है जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चार चीजों को भव कहते हैं भव ये शिवजी का नाम भी है इसलिए उनकी पत्नी का नाम क्या है भवानी है तो ये दोनों शिवजी और दुर्गा देवी इस भौतिक जगत के कंट्रोलर हैं उनके अंदर ही भगवान ने सेवा दी है इसको संभालो जो लोग भजन में नहीं लगते उनको तड़पा तड़पा के उनको लगाओ मेरी ओर भगाओ कष्ट देकर मेरी भक्ति में मग्न कराओ तो ऐसे परीक्षित महाराज ने कहा भवा औषधि स्रोत्र मनोभि रामान इस भौतिक जगत के ऊपर इस भौतिक बीमारी के ऊपर भवनों के ऊपर ये मेडिसिन है कृष्ण के बारे में सुनना और कहाँ से सुनना श्रोत्र मनोभि ये कृष्ण का इतनी पावरफुल है हम केवल कान से सुनते रहे तो वो इफेक्ट डालती, इफेक डालती है ना हाँ इफेक्ट डालती है कान से और विनम्रता की भावना से भगवान के बारे में सुनना चाहिए तो ये जो ये महीना है ये विशेष है कार्तिक महीना कौन सा महीना यह कार्तिक महीना है अरे कार्तिक महीना श्रीमती राधा रानी का महीना है और कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है इस महीने में कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी भगवान के लिए कार्य करता है थोड़ा सा भी अपने आप को डालता है कृष्ण की सेवा करने में कृष्ण कथा सुनने में कृष्ण के नामों का उच्चारण करने में तुलसी की सेवा करने में तो कृष्ण उसका ये जो कार्य है कभी जीवन में नहीं भूलते इस संसार में आप किसी के लिए कुछ करो एक महीने के बाद भूल जाता है हाँ जैसे माता पिता बच्चों को पालते हैं पोसते हैं बड़ा करते हैं और जब भी बुरे हो जाते हैं तो बच्चे कहते हैं आप लोगों ने किया है क्या हमारे लिए तो ये संसार की रेत है लेकिन कृष्ण इससे अलग हैं कृष्ण देखते हैं कि छोटा छोटा है, तो है, स्वल्पम शत्र थोड़ा सा थोड़ा भी कार्य कोई करता है भक्ति का तो कृष्ण कहते ऐसे व्यक्ति की रक्षा में महान से महान भय से भी करना हो तो इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने का भगवान की कृपा को अनुकूल करने का ये विशेष महीना है कार्तिक जिसमें आप कृष्ण को अपनी ओर बहुत सरलता से अट्रैक्ट कर सकते हो कृष्ण को आकर्षित कर सकते हो तो कृष्ण को कहा जाता है कृष्ण के बहुत सारे गुण हैं हाँ जैसे कृष्ण शब्द का ही अर्थ क्या है क्यों कृष्ण को कृष्ण कहा जाता है क्यों कहा जाता है सर्व आकर्षक है क्या है सर्व आकर्षक है भगवान का मतलब यह नहीं कि वो एक दो को आकर्षित करेगा एक ही जाति वाले लोगों को आकर्षित करेगा एक ही केवल हाँ, मनुष्यों को आकर्षित करेगा ऐसे नहीं भगवान मतलब चर आचर सब प्रकार के जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं तो ऐसे कृष्ण आकर्षित करते हैं अपनी और करशति इति कृष्ण कृष्ण का मतलब है कर्शति जो अपनी और सबको आकर्षित करते हैं उनको कृष्ण कहा गया है बल्कि कृष्णा में चार चीजें बहुत इफेक्टिव है चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी और में नहीं है क्या है कृष्ण के अंदर सर्वप्रथम उनका रूप भगवान कृष्ण सर्वाधिक सौंदर्यवान है सबसे अधिक आकर्षक है आकर्षित करने वाले हैं और दूसरा है भगवान इतने अधिक आकर्षक है कि भगवान स्वयं अपने रूप से ही वो आकृष्ट हो जाते हैं कृष्ण जब एक बार गौ में चराने के लिए गए तो जब जा रहे थे अपने सखाओं के संग में तो एक गाँव गाय का जो खूर होता है जिसके चिन्ह पड़ते हैं ना मिट्टी में तो उसमें पानी भरा हुआ था और भगवान जब जा रहे थे सखाओं के संग में ब्रज भूमि को छोड़कर गोवर्धन की ओर तो जाते जाते दौड़ते हुए अचानक उनकी दृष्टि नीचे गई और उन्होंने अपने ही स्वरूप को वहां देखा और उन्होंने कहा चमत्कारिक का पुरुष रहा ये कौन चमत्कारिक पुरुष है कौन ही सुंदर है ऐसा देख रहे थे कृष्ण और अपने ही ब्यूटी से अपने ही सौंदर्य से वो तो आकर्षित हो गए इस प्रकार से आत्म इति आत्मपर्य जो सबको आकर्षित करते हैं उसके अलावा अपने आप को भी आकर्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं वो कृष्ण है इवन सारे जो हेवेनली प्लानिट्स की जो रूपवती देवताओं की पत्नियां हैं देवता हैं शिव जी है, है गणेश हैं दुर्गा हैं ये सारे देवी देवतागण इस जगत के सारे जीव कृष्ण के के और आकर्षित हो जाते हैं तो भगवान के पास क्या कारण है भगवदगीता में स्वयं और कृष्ण अपने मुख से कहते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशायता परिताय साधुओं का उद्धार करने के लिए और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनका विनाश करने के लिए तो भगवान बल्कि आश्रों को मारने के लिए नहीं आते को मारना तो भगवान सुनामी भेज दे अर्थक्वेक भेज दे कुछ स्वाइन फ्लू के मच्छर भेज दे तो भी मर जाएंगे लोग नहीं आशुर उनको ये स्वयं आने की क्या आवश्यकता है लेकिन भगवान इस जगत में आते हैं केवल केवल केवल अपने भक्तों के लिए किसके लिए आते हैं भक्तों के लिए और कृष्ण का केवल एक ही बिजनेस है भगवान का एक बिजनेस है और उनके भक्तों का भी एक ही बिजनेस है दोनों का एक बिजनेस है अलग अलग क्या है कृष्ण का बिजनेस है केवल अपने भक्तों को आनंद प्रदान करना सोशम निम्न जानता कि अपने भक्तों को आनंद के सागर में डुबो देना और भक्तों का भक्तों का बिजनेस क्या है भक्त सदैव भगवान को आनंद प्रदान करते हैं हाँ सेवाओं के माध्यम से सेवाओं के द्वारा तो इस प्रकार से कृष्ण वृन्दावन में प्रकट होते हैं तो उनके प्रकट होने के दो प्रमुख कारण हैं एक है सारे ब्रज वासियों को आनंद प्रदान करना और दूसरा तो थोड़ा सा एक और ले सकते हैं ना दूसरा है दूसरा कारण है कि परम भगवान कृष्ण इस जगत के नहीं नहीं वो रोए उनको उधर खेल तो भगवान उनका दूसरा कारण है कि वृंदावन में कई प्रकार की लीलाओं लीलाओं को करते हैं और उन के माध्यम से हमारे जो भौतिक जीव है, जीव हैं हैं जो सांसारिक कार्यों के प्रति सदैव आकर्षित रहते हैं उनका आकर्षण अपनी ओर लाने के लिए अपनी ओर आकर्षण करने के लिए कृष्ण वृंदावन में लीलाएं करते हैं तो कृष्णा वृंदावन में लीला करते हैं एक विशेष लीला कार्तिक तो क्या है कृष्ण की सारी लीलाओं से भरा हुआ एक भी दिन ऐसा नहीं है कार्तिक का पहला दिन से लेकर अंतिम दिन तक कृष्ण की कई प्रकार की लीलाए हैं जिनका वर्णन शास्त्र में आता है आ, इसी महीने में भगवान ने गोवर्धन उठाया था हाँ आज के दिन क्या है राधा को उनका प्राप्त है और इसी बीच में दीपावली है जिस दिन परम भगवान कृष्ण को उनकी माता यशोदा ने बांध डाला था तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं और इसी महीने में कृष्ण पहले बार गोपाष्टमी बछड़े या गवों को चराने के लिए गए थे तो ऐसी सारी लीलाएं कार्तिक में हैं इसलिए कार्तिक बहुत ग्लोरियस है कार्तिक वृंदावन का आत्मा है वास्तव में वृंदावन को अनुभव करना है हाँ तो कार्तिक महीने में विजिट करना चाहिए तब तो आप देखेंगे कि वृंदावन की क्या महिमा है तो वृंदावन में कार्तिक में सारे लोग चाहे देश विदेश सब जगह से आते हैं और पूरा महीना कृष्ण की सेवा में बिताते हैं कृष्ण के स्मरण में बिताते हैं कृष्ण के नाम उच्चारण में बिताते हैं हाँ कृष्ण के बारे में कृष्ण कथा सुनने में पढ़ने में इन सब कार्यों में परिक्रमा करने में बिताते हैं तो इस प्रकार से कृष्ण इस कार्तिक में बहुत सरलता से अवेलेबल है लेकिन उसके लिए क्या मेरी इच्छा है कृष्ण को प्राप्त करने की क्या हम चाहते हैं भगवान के पास वापस जाना कि मैं बस अपने यहाँ ही निवास करना चाहता हूँ हमारे पास कितने घर हैं, बहुत सारे घर हैं पहले तो शरीर अपने आप एक घर है जिसके हम अंदर बैठे हुए हैं एक सूक्ष्म शरीर है मान बुद्धि अहंकार हम कौन है आत्मा है इस शरीर से परे हैं उसके ऊपर एक घर बनाया है मान बुद्धि अहंकार का कोटेड फिर उसके ऊपर और एक घर बनाया है पांच पृथ्वी जल वायु, आकाश का फिर उसके अलावा हम और भी घर बना रहे हैं उसके ऊपर कई प्रकार के वस्त्र डाल रहे हैं उसके बाद और घर है फिर कारे हैं बहुत सारी चीजें हैं मतलब हम चाहते हैं कि क्या क्या एक्स्ट्रा है क्या जरूरत है वहां भगवान के पास वापस जाने की लगता है क्या नहीं लगता हमें लगता है कि मैं परमानेंट इस जगत में राजा बनने के लिए आया हूँ है ना लगता है कि मैं परमानेंट यहाँ निवास करने के लिए आया हूँ नहीं कृष्णा आते हैं, हमें बताते हैं, अरे बाबा यह आपका स्थान नहीं है आप क्या यहाँ गेस्ट हो क्या हो गेस्ट, गेस्ट हो कुछ दिनों के लिए हो गेस्ट ज्यादा दिन रुकता है नहीं तो हम सब गेस्ट है ये जगत में ये जगत हमारा स्थान नहीं है हम तो किसी और स्थान से बिलोंग करते हैं तो परम भगवान आते हैं और वो बताते हैं कि आपका असली स्थान कहाँ है वृंदावन है वैकुंठ जगत है लेकिन हम अभी इतने आसक्त हो गए हैं कि हमें महसूस नहीं होता जरूरत नहीं है जरूरत महसूस नहीं हो रही है कि हाँ सही है मुझे कृष्ण के पास वापस जाना है तो उस जरूरत को महसूस कराने के लिए हमें श्रवण करना चाहिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए समय निकाल जब करना चाहिए धाम में विजिट करना चाहिए भक्तों के संग में तब पता चलेगा कि अरे मैं वास्तव में अज्ञान का जीवन जी रहा हूँ मेरी आंखें खुली हैं, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है है कि जैसे कुछ अंधे लोग होते हैं उनकी क्या ऐसी खुली रहती हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता हमें लगता है कि शायद वो देख रहा है इसलिए भागवतन के दूसरे स्कंद में वर्णन आया है पश्चन अपनी न व्यक्ति देख रहा है फिर भी उसको दिखाई नहीं, नहीं दे रहा है ऐसी तो कृष्ण है। है का, का युधिष्ठिर द्रौपदी कुंती इनका फॉलोअर बनना है ये सब ग्रेट सोल है तो ऐसे कृष्णा वृंदावन में इस महीने में एक विशेष लीला संपादन करते हैं और हाँ, सब लीलाओं में वो सर्वश्रेष्ठ लीला है माता यशोदा कृष्ण को क्या करती है बांधती है है है बांधती बांधती बांधती अपने प्रेम प्रेम पाश में बांधती है, प्रेम के से तो उस का वर्णन थोड़ी देर के लिए मैं करता हूँ आप अटेंटिवली सुनिए मैं उसके बाद आपको प्रश्न पूछूंगा क्या पूछूंगा हाँ तो आपको ध्यान पूर्वक सुनना है सबको तो कृष्ण जब वृंदावन की भूमि में प्रकट होते हैं हाँ वृंदावन वृंदावन को ब्रज कहा जाता है क्या कहा जाता है ब्रज ब्रजती हाँ ब्रजती गाओ जहाँ गऊ ने गोपों ने गोपियों ने नंद महाराज आदि ने जिस स्थान में भ्रमण किया उस स्थान को ब्रज भूमि कहते हैं क्या कहते हैं ब्रज, ब्रज, ब्रज भूमि जहाँ जहाँ ये गए वो अभी चौरासी कोष का एरिया है इसको ब्रज भूमि कहा जाता है तो ऐसी ब्रज भूमि में वृंदावन इसका प्रमुख नाम है वृंदावन नाम क्यों दिया? क्योंकि भगवान को प्रिय कौन है? वृंदा देवी है वृंदा तुलसी, तुलसी का दूसरा नाम वृंदा है तो भगवान को अपने भक्त इतने प्रिय हैं कि भगवान अपने घर का नामकरण भक्त के नाम से करते इस संसार में भी लोग घर घर का नामकरण अपने बच्चों के नाम से करते करते कि नहीं अपने पत्नी के नाम से करते हैं कोई वस्तु बहु, तो बहुत प्रिय है जैसे कार के ऊपर भी नाम देते हैं जो हमें प्रिय है उनका नाम देते हैं तो भगवान को अपने आप से भी प्रिय कौन है अपने भक्त हैं तो इसलिए भगवान अपने धाम का नाम वृंदावन रखते हैं या जहाँ प्रचुर मात्रा में वृंदा या तुलसी अवेलेबल है तो ऐसे वृंदावन में 12 वन हैं कितने वन है बारह वनों में एक वन है सबसे बड़ा जिसका नाम है महावन ना। और इस महावन में गोकुल नाम का एक छोटा सा एक स्थान है तो कृष्णा गोकुल में प्रकट होते हैं और ऐसे गोकुल में कृष्ण तीन महीने नहीं नहीं तीन साल और चार महीने के लिए निवास करते हैं क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए महावन गोकुल में और प्रकट होने के बाद अभी कुछ महीने के नहीं या? थे तो पूना तृणावर आदि आसुरो ने आक्रमण किया तो कृष्ण ने क्या किया सबने सब ब्रजवासियों ने सोचा कि ये गोकुल हमारे रहने योग्य स्थान नहीं है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए दूसरे स्थान में जहाँ आसुर नहीं आ सकते तो फिर नंद महाराज और उनके भाई उपनंद आदि ये सब भगवान को लेकर वहां से सारे लोग गोकुल को छोड़ते हैं और आके कहा निवास करते छठी करा सबने देखा है छठी करा आप लेते हैं वृंदावन के लिए तो वहाँ आकर रुके कई साल फिर वहां से वो डीग काम्यवन और फिर नंदगांव में जाके रुके फाइनली तो ऐसे ये जो लीला है माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा एक गोकुल में हुई थी कहाँ हुई थी गोकुल।, गोकुल तो गोकुल में कृष्ण जब थे तो भगवान जल्दी सोते थे और थोड़ा लेट उठते थे माता यशोदा उनके साथ सोया और वो उठती नहीं थी जब तक कृष्ण नहीं उठे हो तो माता यशोदा जब कृष्ण एक दिन देखा कि आज माता यशोदा थोड़ी सुबह जल्दी उठी थी अरे दीपावली का दिन था बहुत सुबह जल्दी जल्दी उठी माता यशोदा और फिर वो गई उठते ही वो सोचने लगी कृष्ण को उन्होंने मुख कमल को देखा उनको बहुत दुख हो रहा था कृष्ण को अकेले को छोड़कर वो गई दूसरे रूम में और अपने आदि को टाइट किया और उन्होंने क्या किया दबी मंथन करना शुरू किया क्या कि आज दीपावली है और कृष्ण को मैं क्या करूंगी विशेष मक्खान कई प्रकार की चीजें बनाऊंगी हाँ उनको प्रदान करने के लिए और बल्कि उनके पास कई सारे ये थे नौकरानी थे और बहुत सारे काम करने वाले लोग थे लेकिन फिर भी माता यशोदा ने किसी और को एंगेज नहीं किया क्योंकि तो माता यशोदा ने कहा ये मेरा पुत्र है उनसे इतना प्रेम है तो मैं उसके लिए स्वयं करूंगी जैसे द्वारका में 16100 रानियां थी वो रानियां कृष्ण की सेवा करने के लिए किसी और को एंगेज नहीं करती थी कुकिंग करना है तो स्वयं करती थी क्योंकि प्रेम जैसे शास्त्र कहते हैं हाँ जिनसे प्रेम है उनसे आप उनको कुक करने के लिए आप आलसी नहीं हो सकते कभी भी हाँ जिस वो वो कि उर्दू में कहा गया है हाँ जो दिल में जो चोले में वो दिल में मतलब जिसके लिए आप खाना पकाओगे जिनसे आप प्रेम रखते उनसे क्या करोगे आप सरलता से कुकिंग करोगे कभी भी आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि नहीं आज घर वालों के लिए कुकिंग करना है ऐसा बोलना पड़ता है किसी को नहीं वो नेचुरल हैं तो वैसे ही माता यशोदा ने लगा सोचा कि मुझे मैं स्वयं करूंगी करूँगी कृष्ण मेरा क्या है आत्मा है कृष्ण के बिना मेरा जीवन नहीं है तो वो स्वयं मंथन करने लगी बल्कि माता यशोदा के पास आ, ऐसी विशेष थे थी आ, जो कलरफुल दूध देती थी और उनको माता यशोदा उन्होंने उन गायों को चुना था और उनको कलरफुल घास खिलाते थे उनके स्वयं केयर करते थे ये सारा कष्ट किसके लिए कृष्ण के लिए और भक्ति का मतलब भी है कि भगवान के लिए कार्य करना वो आत्म सुख की इच्छा नहीं रखना कि मुझे क्या सुख प्राप्ति हो रही है पांडव कृष्ण के लिए कितने भी कष्ट आते थे लेकिन कृष्ण को आनंद देने के लिए उनका लाइफ था युधिष्ठिर महाराज राजा केवल अपने लिए नहीं बन रहे थे कि मेरा नाम बड़ा होगा मेरे पास ऐश्वर्य आएगा नहीं कृष्ण की ग्लोरी बढ़ेगी सारे संसार में इसलिए वो राज पद में थे तो वैसे ही माता यशोदा स्वयं कृष्ण के लिए कुकिंग ये करने, लेकिन ददी करने के लगी मंथन ने क्योंकि बाकी सारी गोपिया सदैव कृष्ण की शिकायत करती थी क्या शिकायत करती थी कि तुम्हारा ये जो बालक है वो आता है हमारे घरों में वहां रखे हुए दूध दही आदि को छुराता है तो बल्कि माता यशोदा का इस पर विश्वास नहीं था और एक बार एक गोपी थी जिनका नाम था प्रभावती तो प्रभावती ने बहुत सारा दूध दही मक्खन बनाया बल्कि ये जो बाकी गोपी ये बनाती थी अपने घर में बनाते बनाते केवल ये सोचा करती थी कि कृष्ण ने आना चाहिए मेरे पास मेरे घर में और चुरा के ले जाना चाहिए खाना चाहिए इच्छा थी भगवान को ऐसे नहीं की घर में वो माता लॉक करके रखती थी दूध दही हाँ ये सब चीजें नहीं लेकिन केवल प्रेम के प्रति ऋषि आदान प्रदान करने के लिए कृष्ण जाते थे गोपियों के घर में और वहाँ से दूध दही मक्खन को चुराते थे तो एक बार कृष्ण जब गए तो उनको पकड़ा कैसे पकड़ा रेड हैंड पकड़ा कैसे पकड़ा रेड हैंड नहीं व्हाइट हैंड उनका हाथ किस में गया था दही मक्खन में तो हाथ रेड थोड़ी होगा हाँ व्हाइट हैंड पकड़ा प्रभावती ने पकड़ा और वैसे पकड़ के अभी अभी ले चलते हुई यशोदा के पास कृष्ण डरे हुए थे कृष्ण किसी और से डरते नहीं हैं वो तो अपने भक्तों से डरते हैं हाँ तो फिर जो प्रभावती उनको ले जा रहे थे और यशोदा के सामने गए हे यशोदा देखो देखो तुम्हारा ये जो बालक है ये कृष्ण है हा? जिनको मैंने आज पकड़ा है रेड हैंड पकड़ा है तो अभी माता यशोदा अपने महल से बाहर आई देखने के लिए कि ये प्रभावती जोर जोर से चिल्ला रही है बोल रही है और जब वो ऐसे पकड़ के ला रहे थे तो उसका हाथ पीछे था उसने नहीं देखा पीछे कृष्ण है या कोई और है तो कृष्णा उन्होंने कहा यशोदा ने पूछा कौन है कहाँ है कहाँ है मेरा कृष्ण तो उन्होंने कहा ये रहा वो कृष्ण नहीं थे वो कौन थे उनके पुत्र थे तो प्रभावती ने देखा रे मेरा पुत्र है तो वो शर्मा गई और कहती भूल हो गई और फिर अपने बालक को उठाया कन्ने में रखा और वापस जा रही थी तो जाते समय वो बालक कृष्ण बने कृष्ण ने कहा hey, अगली आग, बार मुझे ले जाओगी तो तुम्हारा पति बन के साथ तो इस प्रकार से कृष्ण कई प्रकार का आदान प्रदान करते थे एक बार कृष्ण को एक गोपी ने पकड़ा जो दूध दही आदि छुरा रहे थे और खम्भे के साथ खड़ा किया और उनको बांधने लगे कहते कि मैं आज तुम्हें बांधूंगी तो उन्होंने एक रस्सी बांधना शुरू किया और बांधते बांधते वो गोपी कृष्ण को बांध ही नहीं पा रहे थे तो वो कहते कि कृष्ण तुम ही बताओ कैसे बांधा जा सकता है तुम्हें तो कृष्ण कहते अभी हाँ मुझे साइड में करो तुम खड़े हो जाओ उनको कमरे के पास खड़ा किया रस्सी से कृष्ण ने गोल गोल बांध डाला अच्छे से गांठ लगाई नोट लगा के कृष्ण ने का ऐसे बांधना होता है और वो चले गए बाहर इस प्रकार से कृष्णा वृंदावन में इस प्रकार के जो विशेष लीलाओं का संपादन करते हैं केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए हाँ और इस आनंद के लिए सारे लोग सुबह से शाम तक अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं कितनी चीज़ें हम कर रहे हैं लाइफ में सब प्रकार का ट्राई कर रहे हैं सुबह से शाम तक हाँ? ट्राई कर रहे हैं कि अभी मुझे इस चीज़ से आनंद मिलेगा उससे खुशी मिलेगी उससे संतुष्टि मिलेगी लेकिन नहीं जब तक हम कृष्ण भक्ति को भगवान की भक्ति को नहीं स्वीकारते गंभीरता से नहीं लेते उनकी सेवा में नहीं लगते उनका नामक नामों का उच्चारण नहीं करते उनके बारे में श्रवण नहीं करते तो असंभव हैं हजारों लोग आए और गए हैं मैं भी उन्होंने अपना राजमहल किंगडम खड़ा कर दिया राज्य खड़ा कर दिया लेकिन वो आंतरिक रूप से क्या थे खुश नहीं थे सुखी नहीं थे संतुष्ट नहीं थे तो ऐसे ही कृष्णा वृंदावन में भी हाँ इस प्रकार के जब लीलाएं करते हैं तो माता यशोदा जब कृष्ण को छोड़कर एक और गए हाँ उठ कर गए, तो माता यशोदा को बहुत दुख लग रहा था कि कृष्ण सोए हैं और उनको छोड़कर मैं यहाँ आ गई हूँ तो माता यशोदा बहुत निराश हो गए थे और बहुत उनको दुख लग रहा था तो उस समय माता यशोदा ने क्या किया दधी मंथन तो कर रहे थे लेकिन साथ साथ अपने मुख से वो कृष्ण ने किए कार्य कलापों के गीत को गा रहे थे और मन में सदैव यही सोच रहे थे कि कृष्णा ने जो जैसे ही कृष्ण उठेंगे मैं उनको बहुत अच्छा मखन खिलाऊँगी तो इसका मतलब क्या है कि माता यशोदा अपना मन अपना शरीर अपनी वाणी सब कुछ किसके सेवा में उन्होंने मग्न किया था कृष्ण की सेवा में मग्न किया था तो ये यशोदा माता का विशेष गुण है विशेष गुण है यशोदा माता का तो ऐसी यशोदा माता जब ये मंथन करने में बिजी थी तो उसी समय कृष्ण उठ जाते हैं और जैसे ही कृष्ण उठते हैं कृष्ण उठते हैं तो देखते कि अरे मेरी माता नहीं है मेरे पास उनको बहुत दुख लगता है फिर वहाँ से वो आते हैं चल के चल के आते तो देखते हैं कि माता यशोदा मंथन कर रही हैं, आकर जो मथनी है मंथन करने वाली उसको पकड़ लेते हैं तो यशोदा माता समझ जाती है कि कृष्ण चाहते हैं कि मैं उनको गोद में ले लूँ हाँ तो कृष्ण तुरंत यशोदा माता उनको गोद में ले लेती हैं और उनको स्तनपान कराना शुरू करती हैं भगवान को बहुत भूख लगी थी भगवान को भोग इन चीज़ों के नहीं भगवान तो प्रेम के भूखे हैं भगवान को अतताम या आत्माराम कहा जाता है उनको कोई बाहर की चीज़ों की आवश्यकता नहीं है वो तो अपने संतुष्टि के लिए अपने आनंद के लिए तो ऐसे कृष्ण को जब वो स्तनपान करा रहे थे उसी समय मार कृष्ण सोच रहे थे देखो मैं कितना महान हूँ कृष्ण को बहुत घमंड आ गया अहंकार गर्व आ गया तो जैसे भगवान भगवान की एक खासियत है भगवान किसी का गर्व या घमंड सहन नहीं करते भगवान जो प्राइड है घमंड है उसको चूर चूर करने में एक्सपर्ट है किसी का भी भगवान सहन नहीं करते और भगवान का भी जो घमंड है वो भक्त सहन नहीं करते वो भी भगवान के घमंड को चूर चूर कर देते हैं तो जब कृष्ण सोच रहे थे कि मैं कितना महान हूँ हाँ माता यशोदा की मथनी को मैंने रोका और मेरी सेवा में उसको लगाया तो उस समय हाँ यशोदा माता ने देखा कि सामने दूध उबल रहा था और उस दूध उबल रहा था दूध गिरने वाला था नीचे बर्तन से माता यशोदा कृष्ण को उठाती है एक ओर रखती है और दौड़ते हुए जाती हैं हाँ उस उसको बचाने के लिए उस दूध को बचाने के लिए जैसे यशोदा माता कृष्ण को साइड में रखती है वहाँ भागती हैं तो कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है कृष्ण बहुत एक प्रकार से क्रोधित हो जाते हैं और माता यशोदा क्यों गई थी वहाँ वहाँ दूध को बचाने के लिए ऐसे नहीं कि माता यशोदा के घर में दूध की कमी थी ऐसा नहीं था उनके पास तो 9 लाख गायें हैं अनलिमिटेड दूध है लेकिन वो दूध किसी के किसके लिए है कृष्ण के लिए और वो विशेष प्रकार का दूध है तो ऐसी माता यशोदा उस दूध को बचाने गई बल्कि वो दूध क्यों बाहर गिर रहा था इसलिए गिर रहा था कि अरे ये कृष्णा सारा माँ मा का है दूध पी लेगा मेरा जीवन व्यर्थ है मैं कृष्ण की सेवा के काम में नहीं आऊँगा इसलिए अच्छा है कि आत्महत्या कर लेता हूँ फायर में आग में अपने आप को जला डालता हूँ ये भावना है दूध की आध्यात्मिक जगत में सारी चीज़ें हैं जो वस्तु भी हैं मिल्क भी हैं वो सारे क्या है चल हैं हाँ, चित्त हैं मतलब लाइफ है उनमें जैसे माता यशोदा जब राइस कुकिंग करते थे तो जैसे जनरली देखा जाता है कि किचन में श्रेया राइस रखती हैं और बार बार जाके देखती रहती आजकल तो कुकर आ गए लेकिन जाके देखते ना कवर करो और देखो अभी पक गया कि नहीं पक गया कि नहीं वहाँ ऐसे नहीं यशोदा माता ने राइस रखा हो जाती है बाहर गोपियों के संग में बातें करती हैं कृष्ण का बारे में बोलती रहती है और वहाँ से बोलेगी ये राइस तुम पक गए हो क्या तो कहेगा हाँ हाँ मैं तैयार हूँ तो यह है स्पिरिचुअल वर्ल्ड आध्यात्मिक जगत जहाँ बोलना बोलना नहीं वहाँ बोलना क्या है गाना है तो वहाँ चलना क्या है नृत्य हैं ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है आध्यात्मिक जगत है यह हर चीज़ दुखमय है यह बोलना में दुखमय है चलना में दुखमय है सब कुछ दुखमय है तो फिर वो एक दूध भी सोच रहा है मेरे जीवन का क्या लाभ मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर पाऊँगा उस दूध से हमें सीखना चाहिए मेरे ऐसे जीवन का क्या लाभ कि यह शरीर एक दिन नष्ट होने वाला है इसका इस्तेमाल में कृष्ण की सेवा में नहीं कर सकता हाँ बल्कि हमें घृणा होनी चाहिए हमें तड़पना चाहिए हां? तो फिर कृष्णा सोचते हैं माता यशोदा मुझे छोड़ गई पटक के गई हमें इसको सिखाता हो कि मैं कितना बड़ा शरारती हूँ उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर या कुछ लिया जिसको सुबह से माता यशोदा जिनके लिए मंथन कर रहे हैं इतना शारीरिक लेबर कर रही है उसी को कृष्ण क्या करते है? तोड़ डालते हैं उस मट, मटके को तोड़कर वहां दूसरे रूम में जाते हैं वहां बहुत दूध दही आदि टंगा हुआ था एक उखल लेकर उसके ऊपर खड़े होकर उसको भी तोड़ते हैं बंदरों को खिलाते हैं खुद खाते हैं और भयभीत रहते हैं तो माता यशोदा वापस यहां आती देखती है अरे ये ये किसने तोड़ा होगा तो वह समझ जाती किसने तोड़ा है कृष्ण ने हाँ वो ये समझ जाती है और फिर अभी वो सोचती है कि मैं अभी इसको हाँ सिखाऊंगी हाँ इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है जैसे कई बार बच्चे बहुत शरारत करते माँ कहती तो मैं ना स्कूल में सिखाया नहीं जाता ठीक से तो, तो भगवान का एक नाम पुरुषोत्तम है क्या नाम है पुरुषोत्तम का मतलब जो पुरुष में उत्तम है परम है क्वालिफाइड है जेंटल है सभ्य हैं तो वैसे माता यशोदा ने सोचा कि इसको दूसरा नाम नहीं पढ़ना चाहिए पुरुष आधम नहीं होना चाहिए ये ट्रेनिंग नहीं लेगा मुझसे सीखेगा नहीं ये पुरुषोत्तम नहीं बनेगा अभी तो बालक है ना आगे जाकर उनका नाम पुरुषोत्तम हुआ तो माता यशोदा एक छड़ी लेती अपने हाथ और कृष्ण को ढूंढने लगती जब जाती हैं तो देखती है दूर से कृष्ण को और कृष्णा वहाँ मक्खन आदि को जिस प्रकार से चुरा रहे थे जैसे जो चोर होता है उसको दो आँखें नहीं होती उसको हजारों आँखें आती हैं वो चार ओवर देखते रहता है कोई मुझे देख रहे थे, थे, कि कोई आएगा तो नहीं माता यशोदा तो नहीं आएगी तो माता यशोदा धीमे धीमे कदम डालकर वहां पहुंची पहुंचती तो वहां देखती है कि कृष्ण इस और उठपटांग हरकत कर रहे हैं माता यशोदा गई उनको पकड़ने तो कृष्ण दौड़ रहे हैं कृष्ण दौड़ेंगे कहा मेन गेट से बाहर जैसे कोई व्यक्ति हम बच्चा कोई शरारत करता है तो वो सोचता है ऐसे अकेले स्थान में नहीं छुपता कई बार क्योंकि तो वो अकेले माँ मिलेगी तो उसकी चटनी बना देंगे ना पिटाई करती रहेगी लेकिन वो जहाँ घर के सारे लोग हैं उनके बीच में जाएगा तो पिताजी कहेंगे मत मारो बहन कहेगी मत मारो ना सब लोग रोकेंगे तो वैसे ही कृष्ण ने सोचा अभी माँ माँ के हाथ में छड़ी है और कृष्ण ने अभी तक पहली बार माता यशोदा के हाथ में छड़ी देखी आज तक माता यशोदा ने छड़ी उठाई नहीं थे आज कृष्ण ने का कुछ सीरियस मामला है आज कुछ विशेष होने वाला है मेरे साथ तो फिर कृष्णा दौड़े बाहर आंगन से बाहर गए तो सारी गोपिकाएँ ब्रज की गोपिकाएँ बाहर थी उनके पुत्र आदि के साथ छोटे छोटे जो गोल सखा हैं कृष्ण को लगा अभी मैं सेफ हूँ अभी मेरी रक्षा होगी अभी मैं बचपूंग लेकिन माता यशोदा आज आज बिल्कुल गर्म हो गए थे माता यशोदा दौड़ी और कृष्ण को एक हाथ पकड़ा और एक हाथ में छड़िया ऐसी उठाए तो कृष्ण रोने लगे कृष्ण के आंखों में जो काजल लगाया था माता यशोदा ने कृष्ण एक हाथ से वो पूछने लगे अपने आंसुओं को और सोचने लगे आज मेरी माता को हुआ क्या है हर बार जब भी मैं रोता हूँ तो आँख मैं नहीं पहुँचता हर बार हम को आंसू कौन पहुँचता है मेरी माता पहुँच हैं लेकिन आज कृष्ण को स्वयं कोई ही अपने आंसुओं को पूछना पड़ रहा था तो फिर कृष्ण बहुत डर गए माता यशोदा ने डांटा उन्होंने कहा कि अशांत हो तुम तुम तो बंदर की तरह उठपटान हरकतें करते हो डांटा और उन्होंने देखा कि अभी भयभीत हो गया है भगवान कृष्ण जिनको ये सूर्य भयभीत रहता है इसलिए टाइम में उगता है उगता है कि नहीं उगता हम टाइम में ऑफिस जाए या ना जाए घर के काम टाइम में करें या ना करें लेकिन सूर्य उदित होता है समंदर अपनी सीमा को लांगता नहीं है इस प्रकार से सारे जो देवता गण है वो भगवान से भयभीत रहते हैं लेकिन वही भगवान किन से भयभीत हैं यशोदा माता से भयभीत हैं तो इसी यशोदा माता से वो भयभीत हैं और फिर माता यशोदा ने सोचा कि अभी मैं तुम्हें दंड दूंगी और क्या दंड था आज मैं आपको बांध के रखूंगी तो उन्होंने जिस मथनी से वो मंथन कर रही थी उसकी रस्सी छोड़ के लाएंगे लाकर कृष्ण को बांधना शुरू किया बांधना शुरू किया तो कृष्ण बंध ही नहीं जा रहे थे माता यशोदा सोचने लगी उनको दो आश्चर्य लगे कृष्ण को बांधने में एक था कि रोज इस बालों को मैं नहलाती हूँ सुलती हूँ कपड़े पहनाती हूँ इसकी कमर की साइज तो इतनी है मेरे हाथ में आती है लेकिन आज क्या हो गया है इतनी बड़ी बड़ी रस्सियाँ हैं कई किलोमीटर की लंबी लंबी रस्सियाँ ये छोटी पड़ रही है और छोटी मीन्स कितनी छोटी हर बार दो उंगलियाँ छोटी माता यशोदा को ये दो आश्चर्य थे आज कमर इतनी बड़ी क्यों ऐसे नहीं कि कृष्ण की कमर बिल्कुल ऐसी फुटबॉल की तरह बड़ी हो गई नहीं साइज उतना ही था लेकिन भगवान की जो शक्ति है जिसको कहते विभू शक्ति विभू मीन्स बड़ा और अनु मीन्स छोटा तो भगवान की जो एक शक्ति है पोटेंसी विभो जो उनके कमर में थे, जिसके कारण जितने रस्सियाँ बांधे वो छोटी पड़ती थे। तो माता यशोदा बहुत प्रयास करने लगी पसीना छूटने लगा माता यशोदा को उसने कहा आज इसको बांध के ही रखूंगी तो फिर माता यशोदा का प्रयास देखा भगवान ने और जब सरल प्रयास सिंसियर प्रयास देखा तो कृष्ण ने अपनी कृपा की जिसके द्वारा क्या की कर पाई माता यशोदा बांध पाई तो ये दो चीजें हैं भगवत भक्ति में एक तो है प्रयास करना एंडेवर करना सीरियसली सिंसियरली सदैव जब तक हमारे पास सांस है जब तक इस शरीर में शक्ति है तब तक भक्ति करने का सदैव क्या करना चाहिए प्रयास करना चाहिए हमें गंभीरता से लगे रहना चाहिए भगवान की सेवा के लिए और फिर भगवान देखते कि अरे ये व्यक्ति सिंसियर है ये रियली सरल है मेरी सेवा करना चाहता है प्रयास कर रहा है हाँ तो फिर भगवान अपनी कृपा देते हैं ये दो उंगलियाँ हैं एक उंगली क्या है प्रयास और दूसरा क्या है कृपा जब हमारा प्रयास होगा तो कृष्ण कृपा करेंगे तो इस प्रकार से भगवत भक्ति बहुत सरल है कृष्ण को प्रसन्न करना बहुत सरल है इस जगत में इस संसार में किसी को प्रसन्न करने में लाइफ टाइम बीत जाता है फिर भी प्रसन्न नहीं होता खुश नहीं होता हाँ लेकिन उतना प्रयास उतना एंडेवर आप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हो तो तो आपके, आपके लाइफ में में परफेक्शन कर कर कर सकते सकते सकते हो हो हो हम भगवान भगवान को प्राप्त या या के प्रति आपने में या प्रेम अफेक्शन डेवलप तो ये अपॉर्चुनिटी कृष्ण ने इस कार्तिक महीने में दी है तो ये कार्तिक महीना विशेष है जिसमें आप कार्यरत हो सकते हैं कार्तिक में शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को पाँच कार्य करने चाहिए आ, एक तो है कार्तिक में जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए कार्तिक में और उठकर क्या करना चाहिए भगवान के नामों का जाप हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे कार्तिक में भगवान के नामों का जप सुबह उठ के करना चाहिए और एक्स्ट्रा माला करनी चाहिए और दूसरी चीज है कार्तिक में तुलसी की सेवा करनी चाहिए अधिक से अधिक हम तुलसी का नया रोपण करना चाहिए या तुलसी किसी को दान में देनी चाहिए ये बहुत ग्लोरियस है तुलसी को जल देना तुलसी को मंजिलिया तोड़ना उसके उसका ध्यान रखना जैसे आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हो वैसे तुलसी तुलसी भक्ति देवी है तुलसी भगवत भक्ति देने वाली है तो इस प्रकार से तुलसी की सेवा करनी चाहिए और तीसरा है दीप भगवान को अर्पण करना चाहिए रोज अपने घर में दीपदान हाँ कृष्ण को बहुत प्रिय है कृष्ण कहते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे एक बार भी दीप अर्पित करता है तो उसके अल्प या करोड़ों जो पाप के रिएक्शंस है वो खत्म हो जाते हैं ऐसा कोई पाप नहीं है पाप करने क्योंकि हमारा जीवन पाप में ही चला जाता है रोज कितने प्रकार के पाप हम करते हैं हाँ जानते और अनजाने में तो अर्पण करने से कृष्ण के प्रति आप अपना प्रेम बढ़ा सकते हो और श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए या कृष्ण के बारे में पढ़ना चाहिए या कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए कार्तिक में शास्त्र कहते कि कृष्ण की लीलाओं को पढ़ना चाहिए कृष्ण पुस्तक से जब कार्तिक में श्रीमद् भागवतम या कृष्ण लीला को पढ़ते हो तो आपको सारे जो ये अठारह पुराण है उनको पढ़ने का लाभ प्राप्त होता है और भगवान भगवान आप, आप आपके ओर आकर्षित हो जाते हैं आकृष्ट हो जाते हैं तो इसलिए ये बहुत सरल माध्यम है कार्तिक का और जो व्यक्ति इस कार्तिक का मौका गवाता है उससे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है शास्त्र कहते हैं तो इसलिए ये कार्तिक बड़ा बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है तो जो हम सरलता से कृष्ण की ओर आगे बढ़ सकते हैं और जो सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखित दामोदर आच्चारण करना चाहिए उस प्रार्थना को जब तो उस कृष्ण उसकी ओर दौड़ने लगते हैं हाँ अरंदावन धाम को विजिट करना तो इस प्रकार से कार्तिक में इन चीजों को करने का प्रयास करना चाहिए हाँ सारांश क्या है कि कार्तिक में अधिक से अधिक हाँ आध्यात्मिक कार्य करो अपने समय को गवाओ मत चाणक्य पंडित ने कहा लाइफ में करोड़ों करोड़ों रुपए भी आप दोगे तो जीवन में बीता हुआ कल आपके पास नहीं आ सकता आपके पास कितने लाखों रुपए क्यों ना हो हम ला सकते बीता हुआ एक घंटा कल का जो हमारा यूथफुल शरीर है वो ला सकते हैं नहीं हाँ तो हम वास्तव में विनाश की ओर बढ़ रहे हैं तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन को हमें गंभीरता से लेना चाहिए और आपने समय का सदुपयोग करना चाहिए लोग कहते हैं अरे टाइम नहीं जा रहा है कितने लोगों से मिलो है ना उनको पता ही नहीं करना क्या है लाइफ में टाइम नहीं जा रहा है हम कहते हमें टाइम कम पड़ रहा है चौबीस घंटे इतना कुछ है करने के लिए लाइफ इतना छोटा सा है चौबीस घंटे इतने ऐसे चले जाते कि पता नहीं चलता करने के लिए इतना कुछ है और वो सारी चीज़ें क्या है आनंद देने वाली चीज़ें हैं इन सबको आप करते हो अभी संसार में व्यक्ति बहुत सारे कार्य में मगन है और वो परेशान होता रहता है तो इसलिए ये कार्तिक महीने में आप अपने आध्यात्मिक प्रैक्टिस को बढ़ाओ और जैसे दीपावली में मॉल्स में डिस्काउंट या सेल लगता है ना 50 परसेंट ट्वेंटी परसेंट थर्टी परसेंट तो इन कार्तिक भी वही है भगवान ने क्या है डिस्काउंट भक्ति में डिस्काउंट है सेल लगा हुआ है थोड़ा सा भी कृष्ण का सेवा करो थोड़ा सा भी हरिनाम लो कृष्ण तुरंत आपके हो जाते हैं हाँ तो आज राधा कुंड का भी प्राकट्य है तो उसके लिए तो टाइम नहीं हमारे पास पासन करने के लिए लेकिन आज के दिन ही राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य हुआ था कृष्ण के द्वारा ठीक है तो राधा कुंड और श्याम कुंड कृष्ण कृष्ण का भी जाना था कहा मथुरा जाना था वृंदावन को छोड़कर तो उससे पहले कृष्ण ने कुछ आसुरों को मारा था एक थे केशवी आसुर एक थे व्योासुर और फाइनली एक आसुर आया थे जिनका नाम था अरिष्टासुर ये अरिष्टासुर बैल के रूप में आया था ये अरिष्टासुर देखिए ये जो बलराम हैं बलराम को जैसे उस लीला में भी बलराम वो जब माता यशोदा कृष्ण को बांध रहे थे तो वहाँ कृष्ण बांधते हुए चिल्ला रहे थे कि हे रोहिणी हे बलराम मुझे बचाओ कौन बांध रहे हैं यशोदा भाभी वहाँ उसी दिन बलराम और जो रोहिणी माता है वो उपनंद के घर चले गए थे कुछ फेस्टिवल के लिए और वहाँ कोई बचाने वाला नहीं था संध्या के समय में जब बलराम वापस आया कृष्ण को मिलने के लिए तो उन्होंने कहा कृष्ण कृष्ण क्या किसने बांधा तुम्हें हाँ तो कृष्ण बहुत रो रेत है और बलराम ने कहा किसने बांधा तुम्हें मुझे बताओ मैं वही लक्ष्मण हूं मैं अनंत शेष जिसने बांधा है उसको मैं मार डालूंगा जला डालूंगा नाश कर दूंगा ऐसे बलराम बोलते जा रहे थे मतलब अपने आपको बता रहे थे कि मैं पावरफुल हूँ तो फिर एक बच्चा आके छोटा सा कहते थे उनको ना माता ईश्वर ने बांधा है तो चुप हो गए शांत हो गए फिर वो कृष्ण के पास गए थे में बोल रहा था कितनी हरकतें क्यों करते रहते हो ठीक है वो मटका तोड़ दिया फिर से जाकर वहां भी क्यों तोड़ा, तो फिर कृष्ण जोर से रोने लगे जैसे रोने लगे इनको फिर से दया आई कोई जोर से रोता है तो हृदय थोड़ा पिघलता है फिर से बलराम के अंदर दया आई बलराम गए उन्होंने कहा अभी बताता हूँ यशोधा माता को गए यशोधा माता के पास यशोदा माता आप जानते हो कृष्णा ये जो, ये जो मैं मैं कौन हूँ साक्षात लक्ष्मण हूँ और मैं अनंत शेष हूँ ऐसे यशोदा माता को बोलते जा रहे उन्होंने कहा और और बताओ कौन हो तुम तो ऐसे बलराम बोल रहे थे तुम्हें इतना नहीं पता ये जो कृष्ण ये कोई सर्व बालक नहीं है यही जिन्होंने हिरण्यकश्यप को मारा था यही है हाँ जिन्होंने रावण का वध किया था तो ऐसे सब बोल रहे थे तो माता यशोदा बहुत गुस्से में आ गई उन्होंने कहा सारे भगवानों को मेरे घर में स्थान मिला इनको किसी और जगह कोई घर नहीं मिला किसी और का तो फिर से बलराम गए फिर दोनों रोने लगे कोई सलूशन नहीं माता यशोदा ने कहा जो छोड़ेगा उसकी उसको भी बांध दूंगा और कृष्ण को तो छोड़ने वाले नहीं थे तो ऐसे बलराम हमेशा सोचते थे कि कृष्ण ना हमेशा बाँसुरी रखता है और क्या यूज़ करता है मोर पंग उन्होंने कहा मुझे भी एक दिन चाहिए इनका पहनने के लिए तो उन्होंने एक दिन कृष्ण से लिया और कृष्ण उस दिन चराने नहीं गए थे तो ये पहन के गए और उसी दिन ये अरिस्टा सुराया था और कंस ने कहा था कंस ने पूछा उस बालक का वर्णन बताओ क्या है उस कंस ने कहा था कि उस बालक के पास दो चीज़ें हैं एक तो बाँसुरी है और दूसरा सदैव मोरपंख रहता है उसके टर्बन में तो फिर आरिस्टा सुर तो ये बलराम थे इनको नहीं पता तो उन्होंने क्या किया देखा कि यही है शायद वो बालक अपने दोनों पावों से उसको मारा बलराम बहुत दूर जाके गिर पड़े बलराम तुरंत कृष्ण के पास गए कृष्ण ये ले लो आपका बांसुरी ले लो और ये मोरपग ले लो मुझे नहीं चाहिए तो फिर कृष्ण आते हैं उस वन में बहुला वन जो राधा कुंड है वो बहुला वन में आता है बारह वनों में एक वन है तो वहाँ जब कृष्ण आए तो ये अरिष्टास आया था एक बैल के रूप में बहुत ही भयावह फिर कृष्ण उसको मारते हैं डिटेल में वो वर्णन है कृष्णा पुस्तक में आप ये सब लीलाएँ पढ़ सकते हो तो जब कृष्ण उसको मारते हैं तो ये जो गोपी काए हैं राधा रानी और सखियां, ये सब कहती हैं कि हे कृष्ण आज हम आपसे बात नहीं करेंगे तो कृष्ण ने कहा क्यों क्यों नहीं करेंगे क्योंकि आपने क्या किया है एक गाय का वध किया है अभी बैल भी गाय के कैटेगरी में आता है और जो गो हत्या वो बहुत बड़ा पापी है आप, आप स्नान करना होगा तो ने वो तो था, राक्षस था हाँ मैंने गाय का या बैल का हत्या नहीं की है लेकिन फिर भी गो राधिका ने कहा कि वो था तो गाय के वंश में ही तो बैल हाँ तो फिर कृष्ण ठीक है मैं करता हूँ तो भगवान ने क्या किया हाँ जो गंगा है गंगा तीनों लोकों में है गंगा जब स्वर्ग में बहती है तो उसको मंदा किनी कहते हैं वही गंगा जब इस जगत में आती है तो उसको गंगा या भगीरथी जानवी ये नाम है और यही गंगा जब नीचे जाती है पाताल लोक में तो उसको भोगवती कहते हैं तो भगवान ने कहा ठीक है मुझे है, कोई आवश्यकता नहीं है सारे तीर्थों में स्नान करने जाने की सारे तीर्थों को मैं यहाँ बुला लेता हूँ तो भगवान ने अपनी एड़ी से पाँव से जोड़ से मारा और एक गड्ढा तैयार किया और सारे तीर्थों को यहाँ आमंत्रण दिया सारे तीर्थ तो भगवान की सेवा के लिए हैं गंगा जमुना ताम्रपर्णी कृष्णा गोदावरी सरस्वती आदि अलग अलग जो सागर है सब का जल उसमें आने लगा और वो स्वयं और पर्सोनिफाइड वो जो व्यक्ति है वो सब खड़े हो गए भगवान ने उसमें स्नान किया तो राधा रानी का विश्वास नहीं हो रहा था तो भगवान ने उन सारे तीर्थों को प्रकट करवाया फिर राधा रानी को कृष्ण कहते दे, देखो मैंने तो स्नान कर लिया लेकिन अभी आप लोग दूषित हो गई हो आप लोगों ने क्या किया है एक एक जो आसुर है उसके साइड ली है आपने ये साइड लेने मात्रा से आप लोग क्या हो दूषित हो तो पाप लगा है आपको भी और आप लोगों को स्नान करना होगा कृष्ण ने कहा देखो मैंने बनाया कुंड नहीं कृष्ण कुंडी से स्नान करो ना राधा रानी कहते नहीं हम अपना कुंड बनाएंगे ये तो सारी गोपी हैं श्रीमती राधिका इन्होंने अपने कंगन निकाले और कुछ ही क्षणों में कुंड बनाया तो उसको कंगन कुंड ओरिजिनली वो नाम आता है छोटा सा कुंड बनाया फिर कृष्ण ने कहा यहाँ से पानी ले लो कहते नहीं नहीं हम पानी कहाँ से लाएंगे गोवर्धन के पास जो मानस गंगा है वहाँ से जल लाएंगे तो सारे गोपियों ने लाइन बनाई मटके से पानी ला रहे थे अभी कितना पानी लाएंगे कुंड को भरने के लिए बेचारी थक गई पसीने पसीने निकलने लगे और उन्होंने कहा आपसे अभी तो नहीं होगा तो कृष्ण कि कृष्ण ने उन सारे तीर्थों को कहा कि आप क्या करो आ, वो श्रीमती राधिका मेरी तो बात नहीं मान रही है आप लोग जाओ और कहो कि हमारी सेवा स्वीकार करो तो गंगा जमुना सरस्वती कृष्णा गोदावरी क्षीर सागर ताम्रपर्णि ये सब तीर्थ तो जाते हैं और राधिका को कहते कि हमारा जीवन आपकी सेवा के लिए है आप क्यों वहाँ से जल ला रहे हैं हम स्वयं आपके कुंड में आते तो फिर वो उनसे वो सेवा स्वीकार करती हैं और फिर वो कुंड बनता है राधा कुंड तो कृष्ण कहते हैं कि हे है श्रीमती राधिका तुम जिस प्रकार से मुझे प्रिय हो वैसे ही ये कुंड भी मुझे क्या है बहुत अधिक प्रिय है और कृष्ण राधा रानी भी कहती हैं ये कृष्ण कुंड भी मुझे बहुत अधिक प्रिय है तो आप जाते हो गोवर्धन के पास राधा कुंड और श्याम कुंड है तो वहाँ दोनों के अंदर स्पेस है एक दूसरे का पानी जाता है दोनों में तो शाह कृष्ण कहते कि जो व्यक्ति राधा कुंड की सेवा करता है तो मैं उसको हम प्रेम प्रदान करता हूँ जिस प्रकार का प्रेम मेरे लिए श्रीमती राधा रानी के हृदय में है जिस तो प्रकार से राधा कुंड का प्राकट्य है इसको बहुला में कहा जाता है बहुला नाम की गोपी थी कृष्ण की सेवा में या बहुला नाम की गाय भी थी हाँ वो एक लीला आती है तो इस प्रकार से राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य होता है तो ये विशेष स्थान है और जहाँ वैष्णवगंज जाते हैं और राधा रानी की सेवा करते हैं राधा रानी का द्रवित रूप है वो राधा कुंड क्या है राधा रानी का द्रवित रूप द्रव जल से युक्त जो रूप है वो राधा कुंड है तो इस प्रकार से राधा कुंड भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है वैष्णव के लिए श्रीलो प्रभुपाद ने वर्णन किया है और जैसे कि हम सुनते हैं श्रील प्रभुपाद को अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने वहाँ ही आज्ञा दे थे हाँ जब वो युवक थे वहाँ कहा था कि तुम्हारे पास धन आए तो तुम ग्रंथों को छापो पुस्तकों को छापो और उनका वितरण करो तो वो ऑर्डर वो जो ऑर्डर है प्रभुपाद ने बहुत सीरियसली लिए थी और पूरे विश्व में प्रभुपाद ने ग्रंथों को छापा और उनका वितरण किया जिस प्रकार से राधा कौन की हम सेवा कर सकते हैं शिल प्रभुपाद की सेवा करके इस प्रकार से राधा को इसका प्राकट्य इस जगत में हुआ है आज के दिन हरे कृष्ण कार्तिक मास के यशोदा दामोदार के शिल प्रभुपाद के राधा कोट अवीर के तिथि महामहोत्सव की निताय